गुरु की छाया में शरण जो पा गया अभी हम बहुत सुंदर अमृत में गीत सुन रहे थे मदन गोपाल जी से और भक्ति के भावपूर्ण गीत पूजा की सुन रहे थे हम लोग भजन को सुनने में कितना आनंद है हम सब झूठ रहे थे तो मन में एक सवाल उठता है आप कहिए तो आपसे पूछ लें कि जिसके सुनने में इतना आनंद है उसके जीने में कितना सुख होगा जिसको सुन के इतना आनंद मिलता है तो फिर इन गीतों को जिया क्यों न जाए हम किनारे पर ही क्यों बैठे रह जाते हैं भजन के समय भाव उभरते हैं अंतर में भक्ति की लपट भी जाती है जिस गीत को सुनने में हमें इतना सुख मिलता है हम उसे अपना जीवन क्यों नहीं बना लेते बस बात इतनी सी है इसी को हम वेद में पढ़ते आ रहे हैं निरंतर पढ़ते आ रहे हैं और सभी संत बने सीजन सब हमें बता गए हैं ग्रंथ सदग्रंथ सब कहते हैं कि जिसे अपना ज्ञान न हुआ उसने गोविंद नहीं पाया और जिससे गोविंद का ज्ञान नहीं मिला वो उसका भक्त कैसे होगा ज्ञान और भक्ति इनका चोली दामन का साथ है ये अलग नहीं हो सकते ज्ञान जब भक्ति से जुड़ता है तो ऋषत्व को प्रकट करता है और वही ज्ञान जब भक्ति से हीन होकर आसक्ति में लिपट जाता है तो उसी ज्ञान से रावण भी पैदा होता है तो ज्ञान में आसक्ति आए तो मनोदशा रावण की हो जाए ज्ञान में भक्ति का विनम्र रस आए तो रिशा तो मिल जाए ज्ञान भी हो और भक्ति में उसका अनुपान भी हो तो जीवन धन्य हो जाता है इसी को हम वेद की श्रुतियों में ब्रह्म सूत्र में पढ़ते चले आ रहे हैं आज का भी ऋषा खोल लें जो आपने अभी बोर्ड से ली है आज की रीचा जैसा कि हम सब जानते हैं कि मधु छंदा ऋषि हमने संपूर्ण पाठ किया और उसमें जीवन को अपने कुरेदा अपने को जाना कि कौन है हम बड़ा दुर्लभ है अपने को जानना एक जीवड़ मनुष्य का जिसे हम डूब के जी रहे हैं और हम नहीं जानते कि हम कौन है हम क्या हैं हम आए कैसे उम्र इतनी चली गई अचानक वेद ने आंख खोली और दिखाया गोमती मही शाखा न कि किसी ने कहीं बियाबान में उस राख के ढेर उस मट्टी में वो जो खो गया था वो शरीर किसी का उसकी मट्टी में पानी में जो मौत के अंधेरों में भटक रही थी उसने देखी थी लपट पेड़ों के गर्भ में यज्ञ की ज्वालाओं की उठती हुई और देखा जब उस राख ने उस मंगल यज्ञ को विरक्षी गोमती मही सम्मोहित होकर वो मट्टी नवछावर होने उस पेड़ की, की ज्योतियों पर चलती जड़ों ने खींचा अग्नियों ने यज्ञ किया पकवा शाखा न दाशुषे यूं पके फल बन ये हमारे आंग जो भस्मी में चले गए थे फिर लौट आए थे हमने कौन था किसने जाना कि हम लौटे कैसे हम आए कैसे और उम्र तमाम बीत गई और फिर उसी को यानी किसने गर्भ में यह को सोम सोम यानी किसने गर्भ में उन ज्योतियों का पात किया समुद्री पिंडवती सागर से सींचता रहा गर्भ को वो गर्भ क्षी सागर हुआ और उसी की रश्मियों पर यज्ञ होकर जलकर बंद था कंठ हमारा हम बने हम पले और उत्पन्न हुए मां को पता नहीं पिता जानता नहीं हम कैसे बने और आज मनुष्यों के भी नहीं जाने केवल सर को पेट में डालकर आंतों की भूख जिए अरे तो क्यों मनुष्य योनी में आए क्यों जिए या सिर्फ मरने के लिए और पीड़ाएं पाने के लिए सर तो कंधे के ऊपर था या में कब घुस गया और उस पेट को जब सामने कर लेता हूं तो मेरा धर्म ईमान सब कुछ बर्बाद हो जाता है मेरी श्रद्धा आस्था सब लुट जाती है एक भजन भी तो नहीं जी पाता हूं कितना हद भाग हूं हम एक एक ऋषि में पढ़ते चले आ रहे हैं एक एक क्षण अपने करीब हो रहे हैं काश हम जी भी पाए इन धाराओं को हमारे वर्तमान ऋषि हैं आजीर गति सुनम शेप आजीर गति अर्थात धरती पर लटपट भटकती डोलती जिंदगी सुनाशेप जिसे साधना की एकाग्रता में ले आए हुई जो असावधानी में भी भटके नहीं उस कुत्ते की तरह जो जरा सी आहट पर भोंकने लगता है मालिक के हित में आए देखें कि वो ऋषि हमें आज क्या पतला रहे घ आ घमन अंतमन आ्रोत्रिभ्यो धीष न ऋणोरक्षक्रो आज की रिचा है कहा याद कर पैदा कहा हुआ था कहां जन्म था तू तो हर बार उत्पन्न हुआ है यज्ञ की ज्वालाओं में चाहे जिस योनि में हुआ चाहे जिस धरती पर हुआ ब्रह्म ज्वालाओं ने ही यज्ञों के द्वारा आहुतियां दे दे कर तुझे बनाया भस्मी से अन्न मिलाई थी पेड़ नहीं जानते और और उन्हें अन वनस्पतियों से माता के गर्भ में तुम्हें शिशु का रूप पाया उसे माता पिता नहीं जानते वो ब्रह्म की ज्वालाएं थी जिन्होंने भोजन को आहुतियों को ग्रहण करके यज्ञ करके एक एक कण जलाया तुझे और आज भी वो आत्मा बन के शबरी का राम तेरे जूठे भोजन को सामग्रीव गहर करता ब्रह्म ज्वालाओं में नव माताओं में नव अग्नियों में यज्ञ करता तुझे जीवन का ही अगली सांस धड़कन और क्षण प्रदान करता है अरे यू तू जलता है यूं तू जीता है यूं तू बोलता है ऐसे तू सुनता है अंधे धृत की तरह गांधी गांधारी की पट्टी बांधे ये कौन सा तथा कथित गृहस्थ धर्म जीता है हमने महाभारत में पढ़ा धृतराष्ट्र अंधे थे और जब उनका गुवा गांधारी से हुआ गांधारी के सुंदर नेत्र थे बहुत अच्छा देख लेते थे उसने कहा मेरा पति अंधा है तो मैं आंखों का प्रयोग नहीं करूंगी और आंखों पे पट्टी बांध दी पतिव्रता जो थी क्या आप इसे पतिव्रता धर्म कहेंगे कि तू अंधा है तो मैं भी ना देखती जो तेरी धोती बदले वो मुझे साड़ी पहनावे क्या ये पतिव्रता धर्म है? लेकिन आप तो इसी को पतिव्रता धर्म मानते हैं स्वामी जी गर्गृहस्थी जो करनी होती है तो गांधारी बनके के धृतराष्ट्र बन के नहीं जीते हैं तो फिर क्या करते हैं गांधारी का पतिव्रता धर्म होता क्या आज से आपको नेत्रहीन की पीड़ा ना होने दूंगी मेरे नेत्र आपके होंगे आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप देख नहीं पाए मेरी आंखें आपके लिए देखेंगी आप देखोगे मेरी आंखों से ये पतिव्रता धर्म नहीं है तुम्हारा अभी मैं अखबार में चुटपुला पड़ रहा था आधुनिक पति व्रता धर्म एक पति देव उठे सवेरे नींद से और बड़े उदास से थे थके थके से थे उनकी धर्मपत्नी जी ने पूछा क्या बात है पति देव बहुत थके हैं आप बोले आज बहुत बुरा सपना देखा है बोले हमें भी बताइए, बोले नहीं वो तुम्हारे सुनने काबिल नहीं है बोले बताइए तू तो, सपना क्या देखा है आपने कहने लगे हमने सपने में देखा कि हम विधुर हो गए हैं बोली हे राम आपकी पीड़ा मेरे पे क्यों ना आ जाए आपका भोग हो मैं ही भोग लेती मैं जो ठहरी पति प्रथा नहीं क्या कुछ गलत कह गया अंधों की जमात में भीड़ लगी है सारी और जिसे पूछो विद्वान है बहुत बड़ा और कह रही है ये ऋषा तुमसे आज आ घा आबाने आओ हाँ। आ मने मरना घत मरो यदि मौत में आना ही है तो पित्रयान पर चिता की लकड़ियों पर क्यों जाएं हम आघात आकर क्यों न मरे ही आत्मा ही यज्ञ ही ब्रह्म ज्वाला तुम में वो समाधिष्ठ हम वन आत्मा में ही व्याप्त होकर आपता संपूर्णता से तृप्त हो रोम रोम बसे ज्योतियां हम में हम तुम्हें पूर्ण काम पूर्ण तृप्तता पाए जब इस जीवन में जाना ही है तो ये फिर राख बंडोले फिर आवागमन के चक्कर क्यों हों? जब उत्पन्न इसने फिर आत्मज्वालाओं नहीं होना है तो ही आत्मा हे यज्ञ हे प्रदीप आज होकर समाधि करके अद्वैत योग आज हम तुमने क्यों न समाए ही तृप्ति हो ही पूर्णता हो तुम्ही पूर्ण काम हो तो हम पूर्ण काम हो आज आप में हे गोविंद हे आत्मा हे यज्ञ हे घटघट वासी श्री राम आंख तो दिखे मुझको एक राह और भी है और वो राह है जो मुझे अनंत के द्वार ले जाती है आवागमन से मुक्ति दिलाती है यज्ञ का अर्थ केवल नैमित्तिक यज्ञ बाहर का ही नहीं है यज्ञ ही आत्म यज्ञ ही मूल यज्ञ है उसी को चारों वेद पढ़ाते हैं तो कहा आ आ, आकर घप्त हो तो तुम में वह अंत मना और अपनी ही आत्मा में आत्मज्योतियों में आपता संपूर्ण तृप्ति पाए इच्छाओं से रहित हों, उसी में डूब जाएं, उसी में हमारा रोम रोम पवित्र हो जाए और हम हो जाएं स्त्रोत्र ब्रह्म ज्वालाओं में स्तुति बन स्तुति में ही यज्ञ हो जाए धृष्ण भी आना और धारण करें धृष्ट माने धारण करना धृदातु है उठाना धारण करना पहनना ओढ़ना धृष्ण धारण करें भी विशिष्ट यान देवयान से को धारण करें उस अनंत की राजा है, ये आज की है। और ये श्रीमद भगवद गीता का मैं भी गोविंद ने भी कहा शुक्ल कृष्ण गति है जगता शाश्वती मते एक आया अन्य आवर् पुनः या तो भटकेगा सरांतों में होंगे इंद्रियां भोगों को भाग रही होंगी चिता की लकड़ियों पर तेरा अंत हो गया होगा बारह ही तेरह बन गई होगी जन्म का शूद्र एक जन्म और बारह दिन में बारहही में एक दिन और जोड़ अपनी तेरह मनवा रहा होगा और उसका तथा कथित पुत्र उसकी करके कपाल क्रिया उसे प्रेत बना दसवा पर्यंत अपनी देह में बसा रहा होगा और फिर ब्रह्म भोज के बाद वो भटकेगा योनिधर योनि एक बो रहा है आवर्तते पुनः जहां पुनर् पुनर्वर्तन होगा और दूसरा मार्ग है जो वेद दिखा रहा कि जिन अग्नियों और रश्मियों से होते हैं उत्पन्न हम और जिनसे पाते जीवन का प्रत्येक क्षण आब लौट चले उन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं में हो समाधिस्त जुड़े अपनी अंतर आत्मा से और अंतर में अंतर ज्योतियों में यज्ञ हो ज्योति बने गगन की राहें दूसरा रास्ता है है ना अधीष्ट भी याना धारण करें विमाने विशिष्ट याना यान को देव यान को। बाहर मत देखना कि कोई विमान तुम्हें लेके जाएगा विमान तो मैं तो बैठे हो आत्मा ही यान है वि यान है उसी के संग आए हो चाहो तो प्रेतावस्थाओं को तेरही में जाके पितयान पे भटक लो और चाहो तो इस यान में बैठे अनंत की यात्रा पर आगे बढ़ो स्वागत है तुम्हारा लेकिन कहते हैं जिसकी ने भी विनम्रता नहीं पाई उसे भक्ति भी नहीं मिली आसक्त भाव मुझ में दम बताता है मैंने किया है ना उसने थोड़े तो जब दम रहता है कि मैंने किया है मैं पाल रहा हूं मैं घर घरस्थी चला रहा रही हूं तो ईश्वर मर गया है जो कुछ हूं मैं ही तो भक्ति मैं की हो रही कि गोविंद की हम नाटक करते हैं हम नाटक करते हैं बस और इसी को ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय के दसवें सूत्र में कहा है खोलने उस सूत्र को भी कहा है प्रकरण प्रकरणांच कि सारे प्रकरण से भी जो ब्रह्मसूत्र तथा श्रुतियों और वेदों में कहा है वही सच है कि केवल जीव का आत्मा के निमित्त होकर आत्मयज्ञार्थ आत्म निमित्त, आत्मवत आत्म निमित, आत्म जीवन को धारण करना है चाहे जिस ग्रंथ को उठा लो किसी ग्रंथ ने नहीं कहा था कि मैं और मेरा करना है आसक्तियों की एक सड़ी हुई दुकान बनके जीना है और फिर उसको घर गृहस्थी का धर्म बताना है ये कब किस किताब में हम पढ़ाए हैं हम पूछे तो अपने से निमित हूं मैं निमित जगत है चारों वेदों ने के सारे प्रकरण हमें यही दिखाते हैं तो फिर ग्रह धर्म क्या है फिर गृहस्थी क्या है कहा जिस प्रकार ईश्वर जिस प्रकार नारायण घटगटवासी आत्मा के रूप में सब में व्याप्त होकर सचराचर को धारण करते हैं घटगटवासी श्री राम बन के हमें सौगंध तेराम की हम उसी भाव को उनके निमित्त होकर भौतिक जगत में जो लीला जगत है जो नाट्य जगत है उसे राम का धर्म बनके निभाएंगे क्या जी पा रहे हैं हम कि विवाह तो सबका हो चुका यज्ञो पवीत के साथ गायत्री मंत्र में तत्सवितुरणियम तत्सवितुरणियम हा संधि विच्छेद हो गया कि ऐसे सविता स्वरूप तेजस्वी आत्मा का वरेणियम स्व मन आत्मा पहले का ओम भूल बहुत ऐसे स्व आत्मा का वरेणियम वरण करता तो मेरा वरण तो मेरी आत्मा से हो गया विवाह पूर्ण है गृहस्थी पूरी हो गई तो ये भौतिक जगत क्या है चाहू तो अंधा धृतराष्ट्र राष्ट्र बन के गांधहारी की कर लू और सारे दुर्योधन दुशासन जी जिंदगी के मर्जी मेरी है और धर्म की ध्वाई मैं भी धृतराष्ट्र की तरह दे कि स्वामी जी मैं घर कर रहा हूं गृहस्थी कर रहा हूं धृतराष्ट्र भी कृष्ण को हाथ जोड़ के कहता है गोभी लाभ हो तो सब है आपको आंख वाले नहीं मैं अंधा भी देख रहा हूं ना आप साक्षात परमेश्वर का रूप हैं और जब बात दुर्योधन की आती है कहता कृष्ण ही मारा जाए तो क्या बुरा है ऐसी ही तो भक्ति कर रहे हो तुम सब लोग तुम्हें भगवान से नहीं तुम्हें लिप्साओं से दोस्ती तो है तुम इंद्रियों के विषयों को जीना चाहते हो तुम प्रभु के नहीं होना चाहते यदि होना चाहते तो विवाह तो तभी हो गया था जब तुमने मंत्र का उच्चारण किया तुर्डियम आई मैरिड तुम आई ओन आत्मा आई हो गया विवाह मेरा अब और विवाह होगा कौन सा नहीं मैं पूर्ण हूं अपने में मैं पूर्ण काम हूं अपनी आत्मा में अंत अंतमन आपता है जो अभी ऋचा में पड़ गया है आत्मा में ही तृप्ति है मेरी बाहर तो मैं आत्मा का निमित्त होकर एक निमित्त पति पत्नी पुत्र भाई बहन हो सकता हूं क्योंकि मुझे आत्मा के निमित्त भौतिक जीवन में उसका निमित्त बनकर के उसके धर्म को भी तो निभाना है यही तो मनुष्य की योनि है एक वो गृहस्थ में है जो वेदोक्त है जिसे सभी शास्त्रों ने दिया है और जिसे हम सब में किसी ने जीना नहीं चाहा है खाली दुहाई दी है कि स्वामी जी गृहस्थी पाल रहे हैं गोविंद हरि हरि हरिओ नारायण एक वो ग्रहस्थ धर्म है हमारा एक वो ग्रहस्थ धर्म है हमारा और एक आत्मस्थ धर्म है हमारा कि मैं पति हूं तो मुझे राम का अभिनय करना है राम के जैसा बन के दिखाना पुत्र हूं तो राम के सदृश हूं भाई हूं बहन हूं मित्र हूं राजा अथवा प्रजा भी हूं तो मुझे श्री राम की सौगंध राम को ही जीना है इसमें इसीलिए नारायण लीला करते हैं भगवान रामलीला करते हैं नाटक करते हैं ईश्वर स्वयं लीला अवतार धारण करके प्रकट होते हैं वे प्रकट होते हैं और लीलाओं के द्वारा हम सबको हमारे जीवन का दर्शन देते हैं और हम श्री राम की कथा में हैं इतिहास आज से 19 साढ़े उन्नीस से 20 लाख वर्ष पुराना है हम इसे फिर दोहराते हैं कि जब हम लीला कथाओं की चर्चा करें तो आप कृपया ये न समझें कि ये कथा ये केवल लीला है और ऐतिहासिक नहीं है इतिहास अपने स्थान पर है लेकिन गुरुकुल में क्योंकि मेरा जीवन एक नाटक है मुझे श्री राम नि जगत में सभी संबंधों को निमित भाव में जीना है असख भाव में मेरे तेरे में नहीं निमित भाव में धर्म पूर्वक जीना है तो मुझे बालकों को, को गुरुकुल में इस धर्म के लिए भी सुशिक्षित करना पड़ेगा उसी के लिए श्री राम की कथा है ये कोरे भजन नहीं है यदि भजन जिए नहीं जा रहे हैं तो बेशक वो मनोरंजन हो सकते हैं अन्यथा भजन का एक काम है मन को साधना यदि तुम कहो कि इसमें तुम पुण्य कमा के जा रहे हो यह मूर्खता की बात है का एक ही पुण्य है कि मेरा मन श्रीराम में सदे यदि नहीं सदा है तो तुमने भजन नहीं गाए झूठ बोलते हो तुम मनोरंजन भी ठीक से नहीं कर पाए हो भजन कीर्तन पूजा पाठ मेरे मन को साधने के साधन है ये साधन है ये कोई साधन नहीं है कि इसमें पुण्य और तब भी निकल आएगा जब मन सद करके श्री राम में आए तो पुण्य ही पुण्य मिलेगा। लेकिन तुम कहो कि साधन से सब मिल जाए ऐसा नहीं होता है साधन साधने के लिए होता है और साधना अपने मन को होता है भगवान राम की कथा में इस मन की ही दोनों अवस्थाओं को हम छात्रों को पढ़ा रहे हैं यदि दसों इंद्रियों को रथ लिया लगाम लगा ली निग्रह कर लिया तो मन हुआ दशरथ और यदि दस इंद्रियां दस मूह बन गई तो मन बना दशानन रावण और हमारी कथा मारीश तक आ चुकी है हम बराबर कथाओं को दोहराते आ रहे हैं पढ़ते आ रहे हैं कैसे जीना है नीरों के लिए झूठ बोलना तो तुम में और दुर्योधन में धृत में फर्क क्या है अंधे धृतराष्ट्र हो और गोविंद गोविंद गाते हो कौन सा पुण्य कमाने आए और क्या मिलेगा तुमको मारीस हिरण बन कर आगे पीछे चलांगे भरने लगा और जानकी जी को लुभाने लगा जानकी मेरी बुद्धि है आत्मा श्री राम है योग स्थित बन लक्ष्मण है मृग तृष्णा मारीच है हम कथा के इस प्रसंग में मारीच राघवेंद जानकी जी ने इतने ही कहा है कि इसको ले चले और ये वहां आंगन में बाग में खेलेगा भरत जी को भेंट देंगे उनके उद्यान में खेलेगा बहुत सुंदर लगेगा वन की भेंट हो जाएगी राघवेंद्र पकड़ने गए तो वो छल माया के दृश्य दिखाने लगा और जब राघवेंद को लगा कि ये असुर है तो मारा इन्होंने भगवान कहते हैं असुर को मारो और हम कहते हैं असुर के बिना जीना कैसा सुर माने होता है देवता अथवा देव विचार असुर माने प्रभु भक्ति से हीन विचार जो सुरत्र नहीं जिनमें विचारों में वो सारे ही तो असुर हैं और हम वही तो जीते हैं जब मारा तो वो हा लक्ष्मण हा सीते चिल्लाता हुआ धरती पर गिरा लोभ हो गया भस्म हो गया असुट जानकी जी विवल हो गई देखा तुमने पहले बुद्धि में लोभ आया तो मती मलिन हुई और मलिन मती ने यह भी सोच लिया यहां स्वयं महालक्ष्मी लीला करके हमको हमारी बुद्धि का रूप दिखा रहे हैं वहां ना गुण दोष ढूंढो बैठ जाना विद्वान बन के कि कैसे भटकते हैं हम भक्ति को खा लिया बुद्धि आत्मा की जगह अब मन के साथ हो गई हमारे बड़े आत्मसंगी हैं लेकिन कभी कभी वो मन की कर लेते हैं तो फिर मन के साथ घूम लेते हैं हम सभी फिर वो कहते हैं कि वो फलाने ने कहा था ऐसा कर लेना वो फलाना और कोई नहीं मेरा मन ही तो था ऐसा होता है और बुद्धि जहां लोग मन के साथ हुई और मन के साथ हुई तो भ्रम के साथ हुई कहने लगी लक्ष्मण लगता है तुम्हारे भैया किसी विपत्ति में हैं तुमको और मुझको बुला रहे लक्ष्मण जी समझाते हैं कि तीनों लोगों में कोई उन पर विपत्ति ला ही नहीं सकता आप ऐसा क्यों कह रही है मा? हैं मां ये सुरक्षित है आप भ्रम में ना पढ़े ये कोई मायावी नाद हुआ है हमें भ्रमाने के लिए लेकिन जानकी नहीं मानती है। लोभी बुद्धि मां दिखा रही हैं लक्ष्मी जी कि जब फिसलती है तो किस कदर फिसलती है आज उसे अमर आत्मा पर भी यकीन नहीं है मन ले गया उसको मन ले गया हम सबको यही तो हमारी जीवन की त्रास है हर दिन की ना हम दंभ छोड़े न हम लोभ छोड़े तो भक्ति पाए हम कहां से? शब्द कहने लगती हैं और प्रेरित करती हैं दबाव डालती हैं कि लक्ष्मण तुम शीघ्र जाओ तो लक्ष्मण जी आप शब्द सुनकर के भी बहुत संयत रहते हैं क्यों कि योग में स्थित मन लक्ष्मण है यह भाव कभी विचलित नहीं होता है आज उस भाव की भी बुद्धि विदाई कर रही है कि तू भी चाह तो द्वार किसके लिए खुल रहा है रावण के लिए दशानन के लिए और जू जिंदगी में हर सुबह शाम दोपहर हमने रावण का स्वागत किया राम से और लक्ष्मण से हम विमुख हुए और कहा भजन गा के आ रहे हैं बड़ी भक्ति करके आ रहे हैं राम घटगढ़ वासी हैं ये कौन सी सातवें आसमान की भक्ति सतलोक के लिए आए कि गाली ये ढोलक बजा लिए तो हो गया हमें इस भजन को जितने मनन से लिया है उतने मनन से इसे अब जीवन में बना के जीना है तब तो भजन है नहीं तो ये भजन नहीं है लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच के कहते हैं कि आप इस लक्ष्मण रेखा के इस पार मत आइएगा और भी योग स्थित मन लक्ष्मण चल दिया आत्मा श्री राम से मिलने और पीछे रावण हो गया प्रकट जब देखा कुटिया में अकेली जान की भीतर घुसने लगा तो लक्ष्मण रेखा पर आकर धक्का खाकर दूर जा गिरा वो समझ गया कि योगी मन की खींची रेखा वो पार रावण भी नहीं कर सकता असत्य और अज्ञान लिप्सा और मोह क्या करेंगे लेकिन हमने तो योगी मन से कहा अरे तेरी जगह हमें योगी मन नहीं जो उत्पन्न करे धन सो चाहिए मन लक्ष्मण को कौन चाहेगा तुम्हारा पेट सर तो आतों में है तुम्हें तो धन चाहिए वो मन वो वृत्तियां चाहिए जो सोने की बहुछार करते आज लक्ष्मण को कौन पूछेगा कोर विषयांतता जीते और राम राम गाते हैं धृतराष्ट्र भी यही करता है नहीं मानते हैं तो रावण को लगा कि वो नहीं ले जा सकता जानकी को तो फिर उसने क्या किया एक रूप भरा बता सकते हो कौन सा बोलो सन्यासी का साधु का रूप धरा बहुत मिल जाएंगे जो कहेंगे भजन गाओ चढ़ावा लाओ और तुम्हारी मुक्ति हो गई जाओ ये कौन है जो तुम्हें संस्कार नहीं लाना चाहते जो तुमको तुम्हारी अंतर आत्मा से नहीं जोड़ना चाहते जो सिर्फ तुमको अपने मठ का भोजन भर बना के रखना चाहते हैं तो रावण ने भी रूप भरा संन्यासी का होता जो साधु तो प्राणी मात्र की चरण रज लगाता माथे और जब सब पूछते हैं उससे राह तो एक ही बात कहता भाई अपने भीतर जा दूसरा रास्ता इस धरती पे कोई नहीं है उस तक जाने का वो भीतर है तेरे वही मिलेगा तुझको बस इतना ही कहता चारों वेदों ने गुरु की महिमा गाई है और कहा कि सदगुरु एक है और वो देवगुरु गुरु बृहस्पति है जो आत्मा के संग ही रहते हैं ये ठाव गुरु का बृहस्पति को अर्पित है बाकी सब हम उसके निमित्त होते हैं गुरु देवगुरु है एक ही सदगुरु होता है लेकिन हम नहीं जानते हम व्यक्ति को शरीर को ही मान बैठते हैं ना वो आत्मा के साथ जुड़ा भाव गुरु है यदि मेरे से भी बोलता है इस संस से भी प्रकट हो रहा है तो वो बृहस्पति है शरीर नहीं बोलता आत्मा की आवाज होती है ब्रह्म में मत पड़ो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे भीतर है यही तो हम इस लीला कथा में दिखा रहे हैं कि बाहर देखो तो मन को साधने का साधन हमें निमित गुरु के रूप में यदि मन करे तो ले लेना वर्णसब की पैर की धूल हमारा तिलक है गुरु तो बृहस्पति हैं एक ही गुरु है दूसरा नहीं है कोई साधु तो का वेश धारण करके प्रेरित करता है जानकी जी इसे कहता है भिक्षा दो तू रेखा के भीतर से देती है बोले नहीं बाहर आके दो और तथा कथित भक्ति भी तो तुम्हें लक्ष्मण रेखा से बाहर ले जाती है चल बाहर मिलेंगे राम से वहां नाचेंगे रासलीला करेंगे और जो पार कर दी लक्ष्मण रेखा उसने मिटा दिया जन्म अपना जाने जित कितने जन्म भटकेगा वो भी प्रेरित करता है बाहर आओ भीतर तो भिक्षा नहीं लू तुम्हारी बुद्धि को तुम्हारे विषय बन के रावण बुलाते हैं कि शरीर से बाहर आ बाहर जी जिससे तेरा मैं भोजन बनाऊ तुझे उठा ले जाऊं और तुम कहते हो कि स्वामी जी भीतर हमें नहीं जीना है इस बुद्धि को लक्ष्मण रेखा हर बार पार करनी है भक्ति में भी स्वांग भक्ति करनी है बाहर भटकना है भीतर नहीं जाना है राम बसे हैं घट में तू ढूंढे बाजार अरे कैसे पाएगा उनको ठौर ठौर ठिकाने भागे पाया क्या मुकद्दर गवाया? उमर गई मौत सामने खड़ी है अब तो आवागमन की घड़ी है भटको बुरी जानकी से कहता है बाहर आओ और स्वांगी भक्ति भी साधु वेश लेकर के कहती बाहर आओ यहां नाचो यहां गाओ यहां मटको मिल जाएगा वो कौन साधु वेश में रावण क्या दिखता नहीं हम सबको क्या देख नहीं पाते हैं हम और जो जानकी बाहर आई इच्छा देने तो बा से पकड़कर बुद्धि को जानकी को ले गया मन रावण बिठा के पर चल दिया वो और तब आई होश जानकी को जब रावण लिए जा रहा देखो एक रूपक दिखाते हैं कि जब मेरा मन दस मन दस इंद्रियों को दशरथ भाव में नहीं आया मेरी बुद्धि जानकी नहीं बनी सोने के हिरन मांगने लगी आत्मा श्री राम से तो चल दिए आत्मा श्री राम ढूंढने स्वर्ण मृत जीवन के वो सुनहरे क्षण जिसे लिप्साओं में मिटा आई ये बुद्धि जानकी और आत्मा के पीछे चला गया योग स्थित मान लक्ष्मण घर में शिला सा पड़ा हूं मैं बन के अर्थी क्यू मर गया था मैं आत्मा श्री राम जो नहीं थे यदि आत्मा राम होता मुझ में तो कोई कहता कि मैं मर गया हूं बोलो अपनी कहानी नहीं देखते हो और कहते हो स्वामी जी कथा सुन है वो कथा सुनाते और तुम सुनते बात रावण की ही रहती राम की बात न करता कोई क्या हुआ मन दशानंद बना अर्थी बांद से लिए जा रहा जानकी को बना अर्थी जा रही जानकी पांव दक्षिण को है लंका भी दक्षिण में है शमशान भी दक्षिण में है उत्तर देवाले है दक्षिण में लंका है शमशान है हर गांव और हर जनपद में ये आदि प्राचीन परंपराओं में है लिए जा रहा मन दशानंद बनार थी गा हैं सब राम नाम सत है हरि का नाम सत है कि सत वो राम वो हरि वो आत्मा है ये तो बाहर ही भक्ति के स्वांग भरता रहा भरती रही राम की नहीं हुई आत्मा श्री राम को नहीं जाना जा रहा है देखो यही मैं यहां कथा में भी दिखा रहा हूं जो रोज तुम्हारे कंधे पे उड़ती अर्थी भी इसी कथा को दोहरा रही है और फिर भी श्राम कथा तुम्हें समझ में आज तक नहीं आई जाने कितनी अर्थियां कंधों पे उठाई होंगी और एक दिन उठोगे खुद भी किसी कुछ लोगों के कंधों पर तुम और कथा समझ में ना आई मेरी सारे मर्मज्ञ हो गए सारे कथा कर गए सारे कथा सुन गए सारे विद्वान हो गए दशानन उड़ा के लिए जा रहा जानकी को देखा जटायु ने तो उसने रोकना चाहा दोनों में लड़ाई हुई उसने जटायु के पंख नोच के मार डाले कि ये मन दशानंद जटाओं के जटायु होने तक भी किसी के रोके नहीं रुकता है तुम्हारी भूख तुम्हारी विशांतता क्या उम्र को देख करके भी शर्माती है कभी कभी लाज लगती तुमको कहे अपनी उम्र देख और अपने ये भौतिक नाटक देख मौत सर पे खड़ी है केश जटाएं बन गए हैं जटायु बन गया है उम्र का और अभी भी बाज नहीं आ रहा है मंदशानन तेरे चिथड़े किए जा रहा है और तेरी बुद्धि का हरण किए जा रहा है तुमने कहा कि तुमने कथा सुनी मैंने कहा कि फिर वो कथा ही नहीं होगी वो होती जो कथा तो तू बैठ न गया होता खा के धक्का भीतर अपने तू अपने में समा न गया होता श्री राम के चरणों में आत्मा की तू लिपट न गया होता कि अब कोई सांस उनके बिना न जी जाएगी सौगंध राम की है अब न भटकेगी बुद्धि मेरी असर कहाँ है और ले आया है पकड़ के जानकी को मार जटायु को दशानन रावण सोने की लगका में अशोक वाटिका में रखा है कि जिससे इसकी शोक का हरण हो लेकिन क्या अब शोक मिट सकते हैं अशोक कहते हैं जो शोक न करे अशोक वाटिका है और शोक संतप्त जानकी है मेरी कहानी और मैं सुनना नहीं चाहता उम्र बर्बाद कर रहा हूं और जानना नहीं चाहता झूठे दम और दिलासे देता हूं कि भक्ति मार्गी सत्संगी अगर यदि मैं सत्संगी हूं तो मैं पूछता हूं फिर मैं विषयों के कुसंग में क्यों हूं मैं भेद के कुसंग में क्यों हूं मैं लोप के कुसंग में क्यों हूं मैं ईर्षा द्वेश और डा के कुसंग में क्यों हूं यदि मैं कहता हूं कि मैं सत्संगी हूं तो ये इतने कुसंग क्यों हैं? कहते हैं लड़का बुरे संगत में जाएगा तो क्या सुंदर हो जाएगा आबाद हो जाएगा ना बर्बाद हो जाएगा और मेरा मन तो सदा बालक है और इतने कुसंगी लोगों का संग है यह बर्बाद नहीं होगा यह सब कुछ बर्बाद नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा यदि सत्संग वारता है तो कुसंग सर्वनाश भी तो करता है और इतने कुसंगियों का संग मैं भीतर लिए बैठा और कहता हूं कि बहुत समझदार जिंदगी जी राम स्वामी जी बोलो क्या यही भक्ति मार्ग है तुम्हारा इसी को भक्ति कहते हो तुम जरूर कोई रामन इसे ही भक्ति बता गया होगा इसीलिए तो तुम सब टिके बैठे हो आगे बढ़ के नहीं थे अब और लक्ष्मण लौट कर ढूंढ रहे हैं जानकी को और जानकी अशोक वाटिका में तड़प रही है श्री राम और लक्ष्मण को इस चित्र को हमने पहले भी चित्रकूट में जानना चाहा था जो चित्र फिर कथा में हमारे सामने आया चित्रकूट को दोहरा लें और फिर इस दृश्य को भी देखें चित्र कहते हैं परमेश्वर के द्वारा चित्रित किया हुआ बनाया हुआ कूट माने घर तो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ घर चित्रकूट कौन है हम सबके शरीर ये दे देखो कहानी मेरी है ये लीला कथा है मुझे मेरे संपूर्ण वाहे आंतरिक धर्म पढ़ाने के लिए स्वयं महाविष्णु लीला अवतार धारण किए हैं खाली इतिहास मत सुनना कथा को मर्म से लेना अपने को पढ़ना चित्रकूट है इस स्फटिक शिला है कभी नहीं गए हो तो दर्शन करे आना स्थान सुंदर है खटमल भी बहुत है वहां धर्म के नाम पर खून पीने वाले हा जहां शेर शिकार करके निकल जाते हैं फिर उस स्थानों पर सियारों की भीड़ मिला ही करती है राम गए तो पंडे रह गए गोविंद तो चित्रकूट है बहुत सुंदर स्थान है सुंदर मनोरम वन है मंदाकिनी का पावन तट है इस स्फटिक शिला है हवा ठंडी धीमी और वन पुष्पों से सुगंधित है सुवासित है दृश्य भारू और उस स्फटिक शिला पर जो अतिशय निर्मल है आर पार दिखता है विराजमान है घटगट आत्मा श्री राम और आत्मा श्री राम से जुड़ी हुई समर्पिता भक्ति बुद्धि जीव जानकी इकट्ठे बैठे और योग स्थित मन लक्ष्मण भी वहीं विराजमान है अमृत बरस रहा है मन बुद्धि और आत्मा मंदाकिनी की तट पर है मंद माने ज्योति अंक माने गोद ज्योतिया जिसके अंक में हूं ऐसी सत्सद गंगा के तट पर आत्मा योगी मन और जीव रूप बुद्धि रूप जान की तीनों इकट्ठे है बैठे हैं यह दृश्य आपको कैसा लगता है चुभता तो नहीं है बोलो है अच्छा है ना बहुत अच्छा लगता अब फिर देखो कि सोने का हिरण किसने मांगा कौन मांगा है जानकी जी ने मांगा बुद्धि ने मांगा जीव ने चाहा मेरी स्वर्णि तृप्तियों की पूर्ति हो जाए मुझे सोने का हिरण मिल जाए हिरण इतना बड़ा होता है बहुत थोड़ा और बड़ा भी मान लेते हैं तो इतना बड़ा सोने का हिरण मांगा बुद्धि को जीव को मिली सोने की इतनी बड़ी लंका क्या जानकी सुखी है बोलो तो क्या तुम सुखी हो हा? कभी कभी सोचता हूं कि मदनलाल जी से भी ओ सबसे कहूं कि इनकी इनकी इनके असली भजन भी गवाह हो ना बोले वो कौन से मैंने भजना नंदी की जगह रोना नंदी कुछ टोली बना लो उम्र भर रोते रहे और जब मरे तो बाकी सब रोए नहीं, नहीं? और और कभी कभार जैसे डकार ले ली सिया राम जय राम जय जय राम क्या भक्ति है और कितनी ईमानदारी से अपने को पढ़ पाते हैं हम लोग और अपने चरित्र का बखान करते हमें कोई थकता नहीं है क्या बात है दुनिया को उपदेश देंगे हम करके दिखाएंगे अरे वो है करने वाला उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं मिलता तुम क्या करके दिखाओगे लेकिन याद नहीं रहता है दुनिया में मैल खोजते हैं हर एक के चरित्र में खोज ढूंढते हैं अरे सब में राम क्यों नहीं ढूंढा कि कल्याण हो गया होता तुम्हारा कपटी कपट ही तो खोजेगा आज वही दशा हमारी है सोने की लंका है और दुखी जानकी है क्या अकेली जान की दुखी है नहीं तड़प रहा है लक्ष्मण भी अशांत है श्री राम खोजते बन बन अरे तृप्तियों में गया जीव और बुद्धि स्वयं तो तड़पती ही है आत्मा को भी चैन नहीं रहता मन भी तड़पता है अशांत होता है और उसको तुमने अपनी जिंदगी का मुकद्दर बनाया है जबकि लिखा उसने स्फटिक शिला पर यह रूप था तुम्हारा भक्त होगे तो चित्रकूट से बाहर नहीं निकलोगे असद होगे तो सोने के हिरन खोजोगे ही देखो कहानी मेरी है भगवान स्वयं आए हैं मेरी भटकाओं का नाश करने के लिए और मैंने भजन गाए भटकाओं की तृप्ति के लिए ये और दे देना लाटरी निकल रहे ला बिटवा की नौकरी लग जाए बिटिया को दूल्हा मिल जाए तुम क्या जानो भक्ति कहते किसको है यह वो अमृत है कि जिसे ब्रह्म सूत्र में हम पहले भी पढ़ के आए हैं ईक्ष तेर न शब्दम ईक्ष इत तेर न अशब्दम ईक्ष शब्दम ईक्ष कहते हैं ऊख को गन्ने को गन्ने के गुड़ को रस को गुड़ को कि ना नहीं बता सकता अशब्दम जो शब्द से रहित है जो गुंगा है ये गूंगे का गुड़ है ये भक्ति का रस है इसकी व्याख्या नहीं हो सकती जिसे तुम भक्ति कह रहे हो यदि बुरा ना मानो तो मैं कह दू ये स्वांगाशक्ति है स्वांग भी है आसक्ति भी है बस स्वांगों की ही भक्ति है राम की नहीं है ले जा रहा मन बनारथी मारे गए जटायु सारे है ना जट आयु जटायु है चाहो तो संधि विस्तृत कर लो जट आयु हाँ, कि जब केश जटाओं के जैसे बूढ़े हो जाएं आयु वहां तक पहुंचे तो तुम भी तो जटायु हो ही जाओगे आयु गई और उठा के सब लिए जा रहे हैं मारा गया जटायु सब गा रहे हैं राम नाम सत है हरि का नाम सत है और जिस घर से उठे उठेंगे हम तेरह ही पर्यत वास करेगी मंदिर भी घर के बंद हो जाएंगे पूजाएं नहीं होंगी सुअर भी घर से गुजर जाए घर धो दो, दो घर पवित्र है लेकिन जिस घर से हम उठेंगे आसक्तियों का परिवेश छोड़ करके अर्थी बन उस घर तेरा दिन तेरह ही पर्यंत छूत ही छूतवास करेगी और इस अछूत ने कभी न जाना कि राम छू रहे हैं तो पवित्र है राम छोड़ रहे तो अछूत है नहीं है पंडित नहीं है वैश्य ना है खत्री कोई सब अछूत है सब अछूत है कौन सी जात किसकी बात ले आया है शमशान में लंका में ले आया है यही तो लंका है तुम कौन सी लंका ढूंढ रहे थे लंका के वासी होते हैं भूत प्रेत राक्षस पिशाच और शमशान घाट के यही वासी हैं आए न लंका में राजा रावण है जो ब्राह्मण है जो चिता जलाता है उसे भी हम महाब्राह्मण महापात्र कहते ही है लंका सजी है तेरी बोल कब है जाना और उधर अवध खड़ा है कि जब मन दशरथ है और बुद्धि उत्तरायण तपस्या की ओर जा रही भीतर अपने तो मन अवध है अवध माने जिसका कोई वध ना कर सके चल, आ वेद की इन धाराओं में जहां से शुरू किए हैं चलो वहीं समापन करें क्योंकि अगला आरंभ भी वहीं से होना है पित्रयान से नहीं होगा क्योंकि पित्रयान की अग्नियां, चिता की लपट वाय हवन की अग्निया भस्म तो करती हैं, उत्पन्न नहीं करती उत्पत्ति के रहस्य केवल नव दुर्गाओं के पास हैं, उन ब्रह्म के पास हैं, जो नव अग्निया हैं, जो हम सब में प्रच्वलित हैं। वे भस्मी बनाती भी हैं, भस्मी से उन्हें जीवंत रूप रक्त में मांस में ऊर्जा में शक्ति में कणों में लाती है शिशु का रूप देती जन्म है, जन्मती हैं। फिर वे ही मातृत्व को दूध से वरद करते हैं वे ब्रह्म ज्वालाएं ही नव माताएं जन्मने के उपरांत वे ही पुनः शिशु के अंतर में प्रज्वलित रूप, उसके जूठी अन्न को रथ में बदलती हैं, उम्र सारी उसे बुद्धि से विवेक से ऊर्जा से ज्ञान से शक्ति से सामर्थ्य से पूर्ण करते हैं तो जब वो नाव माताओं से ही पाता हूं सब कुछ उन्हीं से उदगढ़ है मेरा वही मेरी राह है तो चलना भीतर चले और वहीं से मेरा आरंभ हो जाए मन क्यों भटके बाहर क्यों पह क्यों पार करे ये लक्ष्मण रेखा है और लक्ष्मण रेखा की मर्यादा देखो कि शमशान घाट में आरथी को ले आए हैं हम सभी में आत्मा श्री राम है लेकिन आज उसकी पीड़ा इन तक नहीं आ सकती और इनकी सांत्वना जो सारी भीड़ साथ में गई है जीवित लोगों की इनकी सांत्वना आज उस मुर्दे तक नहीं जा सकती क्यों वो भी जीव है ये भी जीव है जीव तो यथावत है तो फिर बात क्या हुई लक्ष्मण रेखा ये जीव जान की पार जो कर गई सामने खड़े हैं इतने लोग जो अर्थी लेके आए सब में श्री राम आत्मा है लेकिन आज उसकी तड़प, उसकी असहाय अवस्था उसकी पीड़ा दर्द उसके भय आज क्या उनमें किसी तक पहुंच सकते नहीं पहुंच सकते बीच में एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा है रेखा के शोर राम हैं जीवन है रेखा के उस सोर रावण है जो ठंडी अंधेरी मौत है क्यों पार करी लक्ष्मण रेखा